स्कूल की छुट्टियां आरंभ होते ही वे अपने भतीजे सोनू को अपने साथ समुद्री यात्राओं पर ले जाते हैं इस समय वे दोनों समुद्री जहाज पर हैं जो कांडला की ओर बढ़ रहा है आ चाचा जी हम वो दूर खंभा सा क्या दिखाई दे रहा है वो हां वो लाइट हाउस है बेटा अच्छा उसे प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं प्रकाश स्तंभ का क्या काम होता है <laughs> शाबाश बहुत अच्छा सवाल किया तुमने सोनू देखो बेटा समुद्र में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है तो ये प्रकाश स्तंभ सिग्नल का काम करते हैं मतलब मतलब ये कि ये जहाज के कैप्टन और उनकी टीम को संकेत देता है कि तट नजदीक है यही नहीं ये प्रकाश स्तंभ सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होता है वो कैसे चाचा जी भाई रात को आने वाले जहाजों के लिए यह तट सूचक का काम करता है अच्छा इसका प्रकाश आसपास के स्थानों को भी प्रकाशित करता है इसका मतलब चाचा जी यह प्रकाश स्तंभ तो बहुत जरूरी है हां बेटा बहुत जरूरी है आ, हमारा जहाज कहां आकर रुका है बेटा हम कांडला बंदरगाह पहुंच गए हैं जो गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है अरे वाह हम गुजरात पहुंच गए हैं हां हा, हा, अच्छा सुनो क्या तुम जानते हो कि कांडला बंदरगाह बहुत पुराना बंदरगाह है ओ भारत के आजाद होने के बाद ही इसे पूरी तरह से विकसित किया गया ऐसा क्यों वो इसलिए कि भारत के विभाजन के बाद कराची का बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया हम्म इसके बाद इस क्षेत्र में बंदरगाह की जरूरत महसूस हुई इसलिए कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया ओ अब समझा पर चाचा जी क्या इस बंदरगाह पर जहाज हमेशा आ जा सकते हैं नहीं सोनू बेटा तांधला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन है ज्वारीय पतन मतलब बेटा पतन तो तुम जानते ही हो यानी पोर्ट हां अब ज्वारीय पतन का अर्थ है ज्वार आने पर समुद्र में जल का जब स्तर बढ़ जाता है तब जहाज आराम से तट तक पहुंच सकता है फिर जहाजों में सामान चढ़ाया और उतारा जाता है अच्छा और जब ज्वार नहीं होता तब जहाज समुद्र में दूर खड़े रहते हैं और ज्वार के आने का इंतजार करते हैं ज्वार आने पर ही जहाज तट पर आते हैं अरे वाह कितने आश्चर्य की बात है हूं सोनू और कैप्टन अशोक कांडला बंदरगाह की सैर कर रहे हैं सोनू के मन में तरह-तरह के सवाल उठते हैं वो देखिए चाचा जी कितना सारा सामान अच्छा सुनो जानते हो आ, ये क्या-क्या सामान है जी नहीं इसमें कच्चा तेल पेट्रोलियम के उत्पाद खाद्य पदार्थ अनाज नमक कपास सीमेंट चीनी और खाने का तेल है बाप रे इतना सारा सामान कहां भेज रहे हैं ये सामान राजस्थान हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को भेजा जाता है कांडला से इतनी सारी जगहों को सामान भेजा जाता है हां बेटा जानते हो कांडला में विदेशों से तेल भी आता है कैप्टन अशोक सोनू को लेकर बंदरगाह से बाहर निकालते हैं ये देखिए सफेद सफेद ढेर खेतों में मैंने फसल उगते तो देखा है ये रेत में कैसी क्यारिया बनी है <laughs> सोनू बेटा ये नमक के ढेर हैं नमक के ढेर शायद तुम जानते होगे कि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है नमक मैं चक्कर देखता अरे नहीं नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो बेटा ये कच्चा नमक है इसमें मिट्टी मिली हुई है ना तो इसे अभी शुद्ध किया गया है और ना ही इसमें आयोडीन मिलाई गई है इसलिए इसे मुंह में बिल्कुल मत डालना ये नमक के ढेर बनते कैसे हैं मैं बताता हूं ये सामने क्यारियों की मेड देख रहे हो हम्म तो ज्वार के समय जब समुद्र का पानी तट की ओर आता है तो कुछ पानी इन खेतों के अंदर चला जाता है अच्छा और मेड के कारण क्यारी में ही वो पानी रुक जाता है हां फिर खारा पानी सूखने के बाद नमक की परत बन जाती है जैसे कि ये बनी हुई है हम्म फिर इसे इकट्ठा कर लिया जाता है और नमक की ढेर सारी परत बना दी जाती है अच्छा इसके बाद इसकी सफाई और प्रोसेसिंग होती है तब कहीं खाने के योग्य बनता है नमक ओह अच्छा जानते हो बेटा भारत में नमक की जितनी खपत है उसका ज्यादातर भाग तो कांडला से ही आता है अच्छा हम्म अच्छा सुन लो बेटा अब हमें वापस चलना चाहिए बहुत देर हो चुकी है ओ नहीं चाचा जी थोड़ी और थोड़ी देर और रुकेंगे <laughs> सोच लो तुम्हें ढोकला नहीं खाना क्या वैसे मुझे तो बहुत भूख लगी है सोच लो ढोकला आहा और क्या-क्या खाएंगे चाचा जी तुम चलोगे साथ में तो ढोकला के साथ-साथ गुजरात का मशहूर खाखरा भी खिलाऊंगा तुम्हें हां चलिए चलिए चलिए <laughs> आजा चलो चलिए <laughs> सोनू और कैप्टन अशोक काफी कर बंदरगाह की ओर लौट चलते हैं जहां उनका जहाज चलने के लिए तैयार खड़ा है चाचा जी हुँ? ये बड़े-बड़े क्या खड़े हैं टैंकर टैंकर क्या होता है भाई टैंकरों से तेल एक स्थान से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है अच्छा ये तेल दूर मथुरा ले जाया जाता है यहां से क्योंकि यहां तेल की रिफाइनरी नहीं है अच्छा अच्छा मथुरा रिफाइनरी में इस कच्चे तेल को शुद्ध किया जाता है ठीक है और फिर जगह-जगह भेजा जाता है तो कैसे आता जाता होगा तेल चाचा जी देखो भाई कच्चा तेल पाइपलाइनों द्वारा पहुंचाया जाता है कांडला में और क्या सामान आता है चाचा जी अह ब्राजील से बड़ी भारी भरकम लकड़ी आती है यहां ईस्ट अफ्रीका से भी व्यापार होता है इसका मतलब कांधला बंदर्गा बड़ा ही महत पून बंदर्गा है हाँ बेटा <laughs> कांधला बंदर्गा अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम विशे परामर्ष, अक्तर हुसैन, विशे सैयोजन, डॉक्टर माधवी कुमार, आलेक माधवी मेनन निर्माण परामर्श प्रभु दैयाल खट्ट, कलाकार बाबला कोचर, निलम मल्कानिया और रसज्य भनंकन, चंन सिंह निर्माण सयोग दव दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।